जयराम बाटी, 16 दिसंबर 1909। सौ घाटाल का सेवा कार्य समाप्त करके मैं फिर से जयराम बाटी के लिए रवाना हुआ अतुल काफी दूर तक साथ आकर रास्ता दिखा गया संध्या होने से कुछ पूर्व मैं पहुंचकर देखता हूं मां अपने कमरे के बरामदे में पैर लंबा करके बैठी हैं और घुटने में वात की दवा मल रही हैं मैंने उन्हें प्रणाम किया और बैठकर उनसे पूछा अब यह कौन सी दवा लगा रही हो मां ने कहा एक ने यह पत्ता कूटकर लगाने के लिए कहा था क्या सारे दिन कुछ खाया नहीं मेरा चेहरा देखकर वे समझ गई थी मेरे ना कहने पर वे बोली रास्ते में कुछ मिठाई विठाई क्यों नहीं खाई रामजीवनपुर में तो दुकान है उपेन महाराज ने घाटाल से मठ जाने के लिए खर्च के लिए एक रुपया दिया था मठ जाने के समय उसकी जरूरत पड़ेगी सोचकर मैंने उसे खर्च नहीं किया था किंतु मां से वह बात नहीं कही मां ने कहा बैठो मैं भात परोस देती हूं अभी तैयार हुआ है फिर कहने लगी जिनका संसार है वे देखेंगे तुम लोगों का उस सबसे कोई मतलब नहीं है मेरा खाना नहीं हुआ है जानकर वे दुखी हुई थी मां शीघ्र भात दाल तरकारी तथा और भी जो कुछ था स्वयं ले आई खाने के बाद पान दिया संध्या हो चली थी मां के साथ बातचीत होने लगी मां तुम्हारे द्वारा ठाकुर बहुत सा काम कराएंगे देखो ना घाटाल में तुम लोगों ने कितने लोगों को दिया इससे कितने लोगों का उपकार हुआ काम हो जाने पर समय पर वे अपने धन को अपनी गोद में खींच लेंगे मैं मैं ठाकुर को देख क्यों नहीं पाता हूं मां पाओगे पाओगे समय होते ही पाओगे मेरा ललित अर्थात ललित चटर्जी कभी ऐसी बात नहीं करता था कि ठाकुर को क्यों नहीं देख पाता हूं उसका भाव था वे अपने हैं जब भी होगा दर्शन पाऊंगा ही मैं मां देखना जिससे मेरा कल्याण हो शुद्धा भक्ति हो होगी होगी शुद्धा भक्ति प्राप्त होगी मां एक कंबल देकर बोली यह कंबल लो रात में ओढ़ने के लिए मैंने पूछा यह किसका कंबल है मां ने कहा मेरा ही है मैं इसे काम में लाती हूं जयराम वाटी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 अधिक दिनों तक मत रखना मां यदि रहने की इच्छा नहीं हुई तो तुम मेरे साथ जाना समय होने पर अर्थात देह त्याग के पश्चात सभी भक्त जाएंगे मैं मां देखना ठीक याद रहे मां वही तो कह रही हूं मैं आकर तुमको अपने साथ ले जाऊंगी मैं इस बार तुम मुझे ले जाओ अगली बार जब ठाकुर आएंगे तब मैं उनके साथ आऊंगा मां ने हंसकर कहा मैं तो अब और नहीं आ रही हूं मैं तुम आओ या मत आओ पर मैं तो आऊंगा मेरी आने की इच्छा है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 उसकी मुक्ति की चाबी अपने हाथ में रख ली थी आध्यात्मिक जीवन और है क्या जब ध्यान करना ठाकुर को पुकारना यही सब तो है ना यह कहकर फिर वे सहा से कहने लगी और ठाकुर ठाकुर में ही भला क्या है वे तो सब समय अपने ही हैं मैं मां देखना जिससे मेरा यथार्थ कल्याण हो ठाकुर को ठीक अपना अनुभव कर सकूं मां उसके लिए क्या बार बार बोलूं दृढ़ता के साथ होगा अवश्य होगा जयराम वाटी 19 दिसंबर 1909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 ईश्वर नाम का कुछ भी नहीं है मेरे मन का भाव था कि ठाकुर मां ये सब भी मिथ्या है मां सुनते ही मेरे कहने का तात्पर्य समझ गईं। तुरंत बोली नरेन ने कहा था मां जो ज्ञान गुरु के पाद पद्मों को उड़ा देता है वह तो अज्ञान है गुरु के चरण कमलों को अस्वीकार कर भला ज्ञान कहां स्थित होगा तुम ज्ञान के उधेड़ बुन में मत पड़ो उनको भला कौन जान पाया है सुखदेव व्यास शंकर अधिक से अधिक बड़े चीटे के समान हैं मैं मां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 और उनके ना करने से सब कुछ का लोप हो जाता है जो कुछ हुआ है सब एक ही समय हुआ है एक एक करके नहीं हुआ मां के कमरे में खाने की वस्तु की गंध पाकर काले चींटे आसपास घूम रहे थे अचानक मेरी दृष्टि एक चीटे पर पड़ने से मैंने उंगली दिखाकर मां से कहा तब यह चींटा क्यों कर इतना पीछे रह गया उसके तो मनुष्य होने में बहुत देरी है मां ने कहा हां बहुत देरी है कुछ देर बाद सृष्टि के प्रसंग में ही उन्होंने कहा कल्प का अंत होते ही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 उसके द्वारा इंद्रियों का प्रभाव नष्ट होता है ललित बाबू की बात उठी कई महीने से वे बीमार हैं। उनकी अवस्था संकटापन्न है मां उन्हें बहुत प्यार करती हैं तथा उनके लिए विशेष रूप से चिंतित हैं मां कहने लगी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 क्या वृंदावन के गोप गोपियों ने कृष्ण को जब ध्यान करके प्राप्त किया था नहीं उन्होंने कृष्ण को अपने अन्य प्रेम के द्वारा आ रे खा ले रे पी ले रे यही सब करके पाया था मैं उनका प्रेम प्राप्त नहीं होने से उनके लिए प्राण क्यों कर व्याकुल होंगे सो तो ठीक है वह उनकी कृपा से ही होता है जयराम वाटी 31 दिसंबर 1909 सौ नौ सवेरे आठ बजे जाकर देखता हूं मां घर में बैठी पान बना रही है मैं पास में बैठकर बातचीत करने लगा मैं मां तुम्हारे बारे में इतना देखता और सुनता हूं फिर भी तुम्हें अपनी मां के रूप में नहीं जान पाया मां यदि तुम अपना न जानते होते तो इतना अधिक यहां क्यों कर आते समय होने पर अपनी मां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 विवाह नहीं करने से जहां भी रहोगे स्वतंत्र होकर रहोगे विवाह करना ही महापाप है मैं मां किंतु मुझे डर लगता है मां नहीं डर की कोई बात नहीं है सब ठाकुर की इच्छा पर छोड़ दो मैं मन को ही तो लेकर सब कुछ है यदि मन ठीक हो तो जहां कहीं भी रह सकता हूं मां तुम देखो जिससे मेरा मन ठीक रहे मां वैसा ही होगा जयराम वाटी 2 जनवरी 1910 आज मां की जन्मतिथि है कुछ दिन हुए प्रबोध बाबू यहां आए हैं मां की जन्मतिथि के उपलक्ष्य में ठाकुर को भोग देने के लिए उन्होंने मामा लोगों को पांच रुपए दिए हैं मां ने मुझसे कहा तुम लोगों को और विशेष कुछ नहीं करना होगा मैं एक नया वस्त्र पहनूंगी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 प्रबोध बाबू ऑफिस होने के कारण कलकत्ते को रवाना हुए किंतु तबियत खराब होने से मेरा जाना नहीं हुआ जयराम बाटी 5 जनवरी 1910 बातचीत के प्रसंग में माने कहा भगवान को भला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 कामना के रहने से पुनर्जन्म होगा ही यह मानो जीवात्मा को एक गिलाफ से निकालकर दूसरे गिलाफ में घुसाने के समान है पूरी तरह से कामना शून्य दो एक व्यक्ति ही हो पाते हैं यदि पूर्व जन्म के सत्कर्म बाकी हो तो कामना के कारण पुनर्जन्म होने पर भी आध्यात्मिक चेतना पूरी तरह लुप्त नहीं होती वृंदावन में गोविंद जी का एक पुजारी भगवान के भोग को ले जाकर अपनी रखेल को खिलाता था मरने के बाद इस पाप के कारण उसे प्रेत योनि प्राप्त हुई चूंकि उसने देव सेवा की थी इसीलिए इस सत्कर्म के फल स्वरूप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 उसने भी वही कहा कि मां जो लोग वासना शून्य हैं वे ही मुक्त होंगे एक दिन सवेरे मां के कमरे के बरामदे में मुरमुरा खाते हुए मैंने पूछा मां बेलुड़ मठ में रहने पर क्या मुझे सन्यास लेना होगा मां ने कहा हां बेटे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 अपने सफेद वस्त्र की ओर इंगित करते हुए यही अच्छा है अर्थात आंतरिक त्याग वृंदावन के गौर शिरोमणि ने वृद्धावस्था में सन्यास लिया था जब इंद्रिय आदि का प्रभाव कम हो गया था रूप का अभिमान गुण का अभिमान विद्या तथा साधुत्व का अभिमान क्या सहज ही जाता है बेटा वे मुझे त्याग के जीवन के लिए प्रस्तुत होने के लिए कहने लगी तुम घर जाकर एक बार उन लोगों अर्थात भाइयों से कह आना मैं नौकरी आदि नहीं कर पाऊंगा मां तो अब रही नहीं जो मैं किसी की दास्ता करूं मैं वह सब नहीं कर पाऊंगा तुम लोग घर संसार करो और आनंद से रहो